IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम वातायनम में आज सुनते हैं यह कार्यक्रम पुनर्मुशकोभव चाल पर्वत के अंचल में एक महातपा नाम के मुनि रहते थे उनकी साधना अपने आप में उनका परिचययक थी ऐसे मुनि के आश्रम में अनेक जीव जंतु निवास करते थे एक दिन महातपा मुनि बातचीत करते हुए अपने शिष्य से बोले बट मुवर पश््य इधम आश्मं पश््य अत्र किम कि अस्ती मुनेवर अस्मिन आष्ट्र में बहवों विक्षाह पशवह पक्षणा आश्रम वासिनह तपस्विनह चसंति बटु परस्पर विरुधिनों कीिजीवाह अत्र परस्परम सहारदभावेन निर्भयं विचरंती पक्षणहा पशवाह मिलृत्वा बिहरंती सत्वम कें भवती मुनेवर बटुक दयाभावाह पररोपकार सिच भावना सवगुण से प्रभावात एवजागरती मुनिवर आम ज्ञातम श्रेष्ठा जनाहत दुख्यतेशुस नहीं अंती तेशाम दुखम दूरी कर तुम यत्नाम करवंती रे बटु त्वया तु सर्वं ज्ञातम् मुनेवर जनाः प्रायः असन्तुष्टाः दृश्यन्ते इति अहम् अनुभवामि बटु जनेषु इच्छा बलवती भवति सा प्रतिपदम् वर्धते अतः केवलं इच्छावशी भूताः जनाः जगति निरन्तरं दुःखमग्नः दृश्यन्ते Aptra nirvayen nivasa ha karni-ya. Miau! Miau! Bidalah sundar ha. Ayam palaniya ha. Miau! Miau! <laughs> A-a-a-are? Aptra at to bidalah कहा हेनम तू अवश्यमेव खानेष्यामी बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए झपटी है चूहा किसी प्रकार उसके चंगुल से छूटकर मुनि के सामने गिरा अहो पीडितो यम मूषकः अस्य उपचारः करणीयः हे मूषक पितरियम धारय अहं त्वं रक्षिश्यामि मुनि त्रयस्व त्रयस्व मूषक त्वं कस्मात् पीडितोसि मुनिवर अहम् बिडालिन पीडितोस्मि एवं तु एषः बिडालः पालितं मूषकं खादिशति किं करवाणी अस्तु एनम् मूषकं बिडालमेव करोतु हम हम विडालम भक्षिश्यामि भक भक हम प्यारे बच्चों अभी आपने सुना मुनि ने उस मूषक को निर्भय करने के लिए बिडाल बनाया लेकिन उस बिडाल कुत्ते को देखा तो आगे क्या होता है सुनिए वॉक मूनीवर रक्षमाम रक्षमाम मिय आए वॉक किम भवत आई एम कुकुरह वॉक माम हं तुम धावति रक्षमाम अस्माक कुकरात् वॉक वॉक वॉक स्वतको वलेन ईनम बिडालम kukuram evo karum yena kukurah enam na pidai au au ba enam kukuram grihitvam margi सिंघं माम प्रति आगच्छति माम हनिष्यति किम करवाणि किम जातम् कस्मात् भीतोसि <laughs> मुनिवर व्याघरो यम माम भक्षयितुम आगच्छति अस्मात् रक्ष माम ए न मम भक्षयष्यामि ते तिरी व्याग्र खणम तिष्ट रे कुक्कुर इदानीम तुमपी व्याग्रो भाव। अधानीम हम कुक्कुरात व्याग्रो जाता ह। अरे आचार्यम महादाचार्यम मुनिना स्वतपोबलीन मूषकाह पूर्वम विडालह ततः कुकरः इदानीं तु व्याघ्रकृता hmm. यावत् पर्यन्तं अयमुनि जीवति प्रावत पर्यंतं मं स्वरूप परिवर्दनम भविष्यती तथा चा अपकीर्ति ही इस्थास्यती अताहा प्रत्मम मुनी मेव खादिश्यामी मुने <laughs> <laughs> <laughs> इदाने महम त्वा मेव खादिश्यामी <laughs> अहो अयम दुर्बुद्धी व्याग रहा मया येव निर्मित अधुना मा में उखादी तुम अगच्छतु मूढ तेश्च पुनर मूश को भाव अधुना नीम तुव हम पुनर मूश को जात हो किम करवाणी किम करवाणी के ऐसा कहने पर शेर चूहा बन जाता है प्यारे बच्चों हमें उन्नति होने पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंड करने वाले का पतन अवश्य होता है विद्या विवादाय धनम गायो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 प्रोफेसर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी और डॉ रंजीत बेहरा भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी कलाकार प्रोफेसर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी डॉ श्रेयाश द्विवेदी धनश्री स्मृति सिम्पी प्रेरणा और गिरीश त्रिपाठी ध्वनिंकन बटिलेंग लिंगडो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT